और भी बहुत सारे जो हमारे संसाधन हैं प्राकृतिक संसाधन हैं उसकी बचाव उसकी देखरेख और उसके नुकसान को हम कैसे भरपाई कर सकते हैं वो सारी बातें करते हैं तो इसी विषय के अंतर्गत एक और बात आती है जैसे कि हम मनुष्य हैं हमारे स्वभाव से भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी बनती है और ख़राब भी बन जाती हैं तो इस तरह से हम जब भी ड्राइविंग करते हैं तो रोड पर हम अपने बहुत सारे व्हीकल लेकर घूमते हैं आते हैं जाते हैं इवन हमारे जो डिलीवरीज होती हैं वो भी गाड़ी के द्वारा होती हैं तो इस सिलसिले में इस सफ़र में बहुत सारी बातें होती है लेकिन साथ साथ में रोड एक्सीडेंट्स भी होते हैं कई बार इन चीज़ों को क्योंकि सभी लोगों को जाने का बहुत ही जल्दी होती है सभी लोग अपने गंतव्य स्थान पर बहुत जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो उस बीच में अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोग देखते हुए नहीं देखते अनदेखा भी करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि रोड एक्सीडेंट में जो व्यक्ति सफ़र कर रहा है तो उसे बहुत समय तक वेट करना पड़ता है और उस समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है अगर हम जल्दी से कुछ एक्शन लें उस व्यक्ति को तुरंत अगर हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाए तो वो बच भी सकता है उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो सकता है लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी कभी कभी हम अनजान बन जाते हैं और बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं कि अब समय कैसे उस व्यक्ति को दें तो इसीलिए रोड एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन उसके ऊपर अभी फिलहाल तो बहुत सारे ऐसी भी बातें होती हैं जहाँ पर चिंतक लोग बैठे हैं जो चिंतन करते दो और इस विषय के ऊपर भी सोचने के लिए हमें समय मजबूर कर रहा है तो इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ फिर से राजीव हजेला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आइए उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम में राजीव जी राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी आपने ये जो रोड एक्सीडेंट्स की बात की है ये हमारे देश में बहुत ही गंभीर मुद्दा है जी जी और ये बहुत ही गंभीर विषय भी है और इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश में एक केंद्रीय सरकार की एजेंसी है जिसको हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनसीआरबी बोलते हैं ये गृह मंत्रालय के अंडर में आती है इसकी अभी जो 2015 की एक रिपोर्ट आई है उसमें पिछले पांच सालों के रोड एक्सीडेंट्स की के बारे में स्टेटिस्टिक्स जो निकली है उसमें डेथ्स और इंजरीज के आंकड़े जो है वो लगातार बड़े चिंताजनक दिखाई पड़ रहे हैं जैसे अगर मैं केवल पिछले दो साल की बात करूं तो दो में एक लाख सैतीस हजार से ज्यादा डेथ्स और चार लाख पचास हजार से ज्यादा इंजरीज केवल रिपोर्ट है। और दो और 2014 में रमेश जी ये डेथ जो है वो एक लाख इकतालीस हजार से ज्यादा हुई है और चार लाख अस्सी हजार जो है वो इंजरीज केवल रिपोर्ट की गई है जो कि करीब ढाई से तीन परसेंट इंक्रीज है तो रमेश जी ये अगर हम आंकड़ों को कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये आंकड़े हमारे देश में सभी वार कैजुअलिटी से बहुत ज्यादा है और आपको ताजुब होगा कि हमारे देश में हर मिनट में चार डेथ केवल रोड एक्सीडेंट से हो रही हैं दो तो बीस बच्चे हर रोज एक्सीडेंट से मर रहे हैं और केवल दिल्ली में अगर बात करें तो पांच बच्चे से है। और एक्सीडेंट हो रहा है और बड़े ताजुब की बात यह है कि हर रोज हमारे देश में 380 से लेकर 400 लोग रोज केवल रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं जो कि कि शायद एक जंबो अगर क्रैश करता है है तो तो उसके उसके उससे जो होती हैं हैं वो उसके बराबर है। तो आप ये कि ये ये देखिए आंकड़े कितनी गंभीरता को शो करते हैं कि ये कि ये कितना गंभीर विषय है और ताजीब की बात तो ये है रमेश जी की ये आंकड़े जो हमारी सरकार के हैं अगर हम बात करें किसकी इंडिपेंडेंट विदेशी एजेंसी की जैसे ग्लोबल रोड सेफ्टी वगैरह की बात करें तो हमारे हमारे देश में केवल 2015 में उन्होंने 2 लाख से ज्यादा डेथ्स हमारे देश में बताई हैं जो कि सरकारी आंकड़ों से करीब छियालीस परसेंट ज्यादा है और ग्लोबल एजेंसीज के अनुसार ये जो आंकड़े हैं 2007 से लगातार बढ़ रहे तो अब इससे देखिए कि पता लगता है कि कितना गंभीरता है इस विषय की और अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक मेन पेज की न्यूज पे बताया था कि हमारी डेथ हमारे देश में रोड एक्सीडेंट जो है वो सबसे बड़ा डेथ का कारण है देश में आज की तारीख में और इसको इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में इसको मैनमेट डिजास्टर की कैटेगरी में शामिल किया गया है और अगर हम बात करें रमेश जी तो हमारा जो तमिलनाडु स्टेट है वो इसमें सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रदेश केरला जो है वो हमारे पांच टॉप स्टेट्स हैं जहाँ पर रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स और इंजरी होती है और अगर हम शहरों की बात करें तो दिल्ली चेन्नई जयपुर बेंगलुरु और मुंबई जो है वो हमारे देश के सबसे ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड करने वाले, वाले सिटीज है। तो ये बड़ा ही गंभीरता की बात है जी जी राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस विचार पर सहमति हो रही होगी कि कम से कम हमें ये चीजें कैसे रोकी जा सकती है और कैसे ये एक्सीडेंट्स होते हैं इसके कारण क्या है वो जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे कि ये रोड एक्सीडेंट जो है ये जो हो रहे हैं इसका मुख्य कारण क्या है रमेश जी मुख्य कारण तो हम सभी जानते हैं जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना ओवरटेक करना और डेंजरस ड्राइविंग करना हमारे देश में ये रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है और जो, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि केवल ड्राइवर की गलती से हमारे देश, देश में 80 परसेंट जो है वो रोड एकसिदन्स एकसिदन्स हो रहे हैं। दूसरा टू व्हीलर ट्रक्स और लॉरीज जो सड़क पर चलती हैं उनसे ही 50 परसेंट जो एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे देश में अच्छा इसके अलावा आपने देखा होगा कि आ, दो, दो, दो, दो, हुँ, हुँ। सड़कों पर ड्राइवर या बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है की हमें इन सभी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कई बार ये चीजें हम थोड़ा सा हुड़बाजी में आकर भी कई चीज़ें ऐसी तरह के एक्सीडेंट के निमित्त बन जाते हैं या एक्सीडेंट के कारण बन जाते हैं और अगर आप पूरी तरह से अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आपका ड्राइविंग ड्राइविंग में तो आप प्लीज़ इस जगह पे उस मेन ट्रैफिक पे कभी भी मत जाइए आप पूरी तरह से ट्रेन हो जाइए अच्छा सीखिए फिर उसके बाद आगे जा सकते हैं और जो भी कारण है लेकिन उसके लिए हम जिम्मेवार ना हो हम बचाओ के पक्ष में जाएँ जो भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है उसके पहले उसके बारे में समझे और आगे बढ़े तो अच्छा लगता है राजीव जी एक और बात की हम लोग हैं बहुत सारे होते हैं इसके लिए हम किसे जिम्मेवार ठहराएंगे देखिये जी इसमें जिम्मेवार जो है बेसिकली तो हम सब लागू हम लोग खुद जिम्मेवार है और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो जुम्मेवार है और इस गवर्नमेंट में जब हम बात करते हैं तो हमारे सारे लेजिस्लेटर्स जो है और पार्लियामेंट भी रोड एक्सीडेंट के लिए जुम्मेवार और इसमें पुलिस और मीडिया की भी जुम्मेवार है तो ये कलेक्टिव जिम्मेवारी है और इसमें नागरिकों का सभी का बहुत बड़ा योगदान है रोड एक्सीडेंट करने के लिए अच्छा ये तो बात आपने बताया लेकिन इसके साथ में जैसे कि ये इतने सारे रोड एक्सीडेंट हो रहे तो तो इसमें इसमें जैसे आपने सरकार की बात बताई देश तो देश पर क्या असर होता है? देखिए देश देश देश में रोड एक्सीडेंट का बहुत भारी असर हो रहा है जैसे, जैसे अगर इतनी डे आपने बताया इनको डेफिनेटली कम किया जा सकता है और जो जो हैं, हैं, उनके घर की पूरी तरीके से हो हो जाती है, जो है, है, और होती वो एक्सीडेंट्स में बहुत महंगी पड़ती का होता रोड्स पर जाता ट्रैवल टाइम का लॉस हो जाता है ये ऐसे बहुत से असर हैं जो रोड एक्सीडेंट्स से होते हैं और एक एस्टिमेट uh, के, के अनुसार हमारे देश, देश में तकरीबन तीन लाख करोड़ से ज्यादा देश को इकोनॉमिक क्लास झेलना पड़ता है उसको यासेंट जी डी जीडीपी का लॉस हमारे देश, देश, देश में हर साल केवल रोड एक्सीडेंट से हो रहा है तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान देश को केवल रोड एक्सीडेंट की वजह से झेलना पड़ता है राजीव जी ये बात मैं समझा नहीं किस तरह से रोड एक्सीडेंट में सरकार की नुकसान सरकार का क्या नुकसान कैसे हो रहा है तो स्पष्ट कीजिए रमेश जी आ, सरकार का नुकसान मैं बात करूंगा आगे इसमें सरकार का, का काफी नुकसान होता है इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा जी जी जी तो अभी आ, इसमें सबसे, सबसे पहले बात तो इस बात की है कि हम इस रोड एक्सीडेंट को कम कैसे कर सकते हैं हुँ हुँ हुँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है तो इसमें आ, सबसे पहले तो हम ये करें कि आ, हम अपने स्पीड लिमिट का जो है वो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करें। तो आपको जान के हैरानी होगी कि केवल स्पीड इन्फोर्समेंट से 90 परसेंट रोड एक्सीडेंट अपने आप कम हो जाएंगे अच्छा। और अगर अगर स्पीड लिमिट कोई तोड़ता है तो उसके ऊपर हैवी फाइन लगाया जाए आ, ऐसा प्रावधान होना चाहिए और जो आजकल हमारे देश में स्पीड लिमिट्स है उसको और घटाने की आवश्यकता है समय हम्म और इसमें हैवी फाइन लगाया जाए उन लोगों को जो एक्सीडेंट करते हैं जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से और कई बार तो आप देखेंगे कि अनफेयर मीन्स से भी लोग प्राप्त कर लेते हैं तो इसको बहुत कठिन और फूल प्रूफ बनाने के लिए इसके उपाय किए जाने चाहिए टू व्हीलर जो आप देखेंगे बच्चे, बच्चे हमारे छोटे छोटे चलाना शुरू कर देते हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है तो मैं समझता हूँ व्हीलर और के के लाइसेंस के लिए उम्र को भी कम से कम 21 साल करना चाहिए और आप देखेंगे सड़क के ऊपर हमारे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट एजेंसीज है जिसमे खास करके ट्रैफिक पुलिस कर्म काफी महत्वपूर्ण होता है वो अगर सख्ती से ट्रैफिक नियमों का पालन करें और जो तोड़ता है उसके ऊपर बहुत हेवी फाइन तो रोड एक्सीडेंट्स जो है वो काफी कम किए जा सकते हैं दूसरा आए दिन आप पेपर में पढ़ते हैं टीवी में देखते हैं शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और उससे एक्सीडेंट एक्सीडेंट काफी होते काफी होते हैं, काफी होते हैं।, होते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जो, जो शराब पी, पी, पी करके गाड़ी चलाता है उसको तुरंत जेल में बंद किया जाए और तो बहुत पेनल्टी लगाया जाए ताकि जो वो वो वो वो है खुद और देखने वाले सुनने वाले वो हिम्मत न कर सके कि कोई शराब पी करके जो है वो गाड़ी चलाने की हिम्मत न कर पाए उसके अलावा आप देखिए हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने का हमारे कंट्री में जो है वो रिवाजी नहीं बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को का सावधानी देते हैं तो इसमें लापरवाही हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है वो बहुत फाइन लगाए ताकि लोग जो है वो बिल्कुल सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के ही गाड़ी में बैठे और चलाया है आपने देखा होगा कई बार हमारे में और हाईवे पे भी सेफ, सेफ डिस्टेंस जो है गाड़ियों के बीच जरा सा कोई आगे ट्रक मारा उसको तो गाड़ी टकरा जाती है तो सेफ, सेफ डिस्टेंस के भी कानून है सेफ डिस्टेंस की भी एक मर्यादा है तो उसको मैं समझता हूँ कि अगर कोई भ्रमण करता है उसके ऊपर हमारे ट्रैफिक पुलिस है उसको बहुत हेवी चलाना चला जाना चाहिए ये तो ऐसे तो तो अगर तो मेजर्स लेते तो उसमें मैं समझता हूँ रोड एक्सीडेंट्स से जरूर कमी आएगी और, और अभी आप ये देखेंगे दे दे कि जो हमारे कंट्री में रोड अवेयरनेस है आम जनता में आम नागरिक में वो बहुत ही कम है तो आजकल जरूरत है कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस के बारे बारे में स्कूल्स, कॉलेजेस, एसोसिएशन, ट्रैफिक पुलिस आदि समय-समय पर, पर आम आग नागरिक आग को इसके में बच्चों को इसके बारे में ये जो है वो एजुकेट करें और कभी कभी आपने देखा होगा इस बारे में जो है वो ऐसा काम होता है बट वो उतना सफिशेंट नहीं है इसके बारे में काफी सीरियस से लेकर के और सीरियसली इसको करना चाहिए एक चीज़ और देखी होगी जब आप रात में निकलते हैं के ऊपर तो हमारे रातवा है स्टैंड बाई मोड में कर दिया जाता है देखा होगा आपने तो ये ये भी मैं समझता हूँ रोड एक्सीडेंट्स के लिए एक बहुत ही खराब चीज है क्योंकि इसकी वजह से भी रोड एक्सीडेंट्स काफी हो रहे हैं और क्योंकि तो लोगों को खुली छूट मिल जाती है तो आप शायद इस बात की जरूरत है कि हमें क्योंकि तो तो मैंने खुद विदेश यात्राओं के दौरान के दौरान देखा है की रात को दो तीन बजे जहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं है वहां पर भी ट्रैफिक सिग्नल जो है वो बाकायदा काम करते हैं और लोग जो हैं रेड लाइट होने पर अपनी गाड़ी रोक देते हैं बेशक कोई गाड़ी आसपास है या नहीं और केवल ग्रीन लाइट होने पर ही चलते हैं तो शायद इस बात की अब जरूरत है कि हमारे देश में भी ऐसे कानून को लागू किया जाना चाहिए राजीव जी काफी अच्छी बातें आप बता रहे हैं बुरी मुझे लगता है कि काफी डिटेल में आपने इन चीजों को बताया है और भी बहुत सारी बातें है जो आपसे हम जानेंगे रोड एक्सीडेंट पर विशेष रूप से आप बता रहे हैं और ये भी एक प्राकृतिक आपदाओं में से ही इस विषय पर बात किया जाता है और उसी के अंतर्गत ये विषय आता है तो काफ़ी अच्छी बातें हैं जो शायद हम लोग कभी कभी इन चीज़ों को नहीं सोचते हैं या इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन अब ज़रूरत है कि हर चीज़ को जिस विधि से बनाया गया है उसी विधि से उसका उपयोग किया जाए जैसे आपने कहा कि जो लाइसेंस हमारे इंडिया में या कहीं भी स्टेट में दिया जाता है तो उसको 21 साल के बाद ही मिलना चाहिए और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग होने के बाद ही इन चीज़ों को उनके पास प्रोवाइड करवाना चाहिए और जो इंस्पेक्शन है वो भी स्ट्रिक्टली होना चाहिए ऐसी बातें आपने कही बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन फिर भी अब इन चीज़ों पे कितना हम इंडिविजुअली काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि जनरली सब चीज़ें तो पेपर वर्क तो हमारे पास अच्छी तरह से बना है हम सभी जो टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर में ऐसी कई बातें हम लोग सुनते हैं इवन स्कूलों में भी एनसीसी और जो भी हमारे फिजिकल एक्सरसाइज टीचर्स होते हैं वो भी कभी कभी बताते हैं लेकिन फिर भी वो क्या होता है उसी समय तक वो सारी चीज़ें रहती हैं तो और भी बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले इस विषय पर और मैं चाहूँगा कि हमारे इस रेडियो को सुनने वाले इस प्रोग्राम को सुनने वाले सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी रोड एक्सीडेंट के बारे में कुछ अपने दिल की बातें या कभी आप उस हादसे उस सिचुएशन से गुजरे हो तो उस सिचुएशन के बारे में भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एसएमएस के द्वारा तो चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर आप अपना नाम लिखकर रोड एक्सीडेंट का जो अनुभव है आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से बात करते हैं राजीव जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो में जीवन भरा इतने ही रंग लिए स्वागत करे वन देवी सोला सिंगार सोलह श्रृंगार में जीवन भरा कितने ही रंग जीवन आता जाता भरता है मांग रवि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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत आने वाला एक विषय जिसको रोड एक्सीडेंट कहा गया है और काफ़ी चीज़ें इसके ऊपर हो रही हैं बीच बीच में चर्चाएं होती रहती हैं लेकिन फिर हमें वापस रिमाइंड करना पड़ता है किसी न किसी प्रोग्राम के माध्यम से या किसी न किसी, किसी विधि से कि भाई रोड एक्सीडेंट किस लिए होते हैं इसके कारण क्या है बहुत सारे कारण हमने जाने हैं और भी आगे देखते हैं राजीव जी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे सरकार को रोड एक्सीडेंट रोकने में क्या करना होगा किस तरह से सरकार रोड एक्सीडेंट को रोक सकती है सरकार के पास आ, क्या ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे रोड एक्सीडेंट रुक जाए आ, बहुत अच्छा सवाल पूछे जी आपने मैं समझता हूँ कि सरकार को ऐसे बहुत से कदम उठाने की जरूरत है जिससे हमारे देश में रोड एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स को कम किया जा सके तो सबसे पहले तो हमें जरूरत है कि जो मोटर वेकल एक्ट है हमारा उसको इस सरकार को तुरंत जो है उसको चेंज करना चाहिए और इसका वादा भी सरकार ने किया था आपको तो याद होगा हमारे कैबिनेट मिनिस्टर श्री गोपीनाथ मुंडे जी की मृत्यु अभी दो साल पहले ही दिल्ली में रोड एक्सीडेंट्स से हुई और सरकार ने उस समय वादा किया था कि इस एक्ट को जल्दी से जल्दी अमेंड किया जाएगा जो कि आज तक अमेज नहीं हुआ है। तो मोटर साइकिल एक्ट को जो है वो तुरंत चेंज किया जाए और इसमें बहुत कड़े प्रावधानों की जरूरत है और यहाँ पे मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो देश के सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लें और जल्दी से जल्दी इस एक्ट को तुरंत पास करें ताकि हम लोग अपने देश में रोड पर होने वाले जो घटनाओं को जो है वो बचा सके दूसरा रमेश जी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चलता है जैसे हाईवे सीसीटीवी हाईवे पेट्रोलिंग होती है के द्वारा चेक एडार जाती दिये, है और हाईवे पे वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हुए हैं हाईवे पर कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है और पोस्ट क्रैश जो, जो मेजर्स है वो, वो, वो काफी अच्छी होती, होती, होती है तो, तो, तो हमारे देश में भी स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बार बहुत जल्दी ही लाना चाहिए सरकार इसके बाद हमारा जो ट्रैफिक इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें बहुत सी बातें शामिल है इसको भी काफी इम्प्रूव करने की जरूरत है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है इसमें ये है इसमें कि एक्सीडेंट के जो विक्टिम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी कैसे हम हॉस्पिटल नजदीक वाले में पहुंचा सके ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट का विषय है जो सरकार को सोचना चाहिए और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी, से जल्दी, जल्दी गंभीरता से इसके, इसके उपाय करने चाहिए। जी जी जी। और एक्सीडेंट विक्टिम्स के लिए जो मेडिकल सर्विसेज जैसे क्रैश रेस्क्यू व्हीकल्स कहलाती वेडिकल्स है फॉरेन कंट्रीज में हम यहाँ एम्बुलेंस का नाम देते हैं पैरामेडिकल स्टाफ है या फ्री ट्रॉमा केयर है जो देशों में होता है एक्सीडेंट पैकेज के लिए विक्टिम्स के लिए वो वो भी प्रबंध हमारे देश में होना चाहिए जो भी शायद देश में आज के तारीख में बिल्कुल भी नहीं है नाम मात्र के लिए आपको किसी किसी बड़े शहरों में ऐसी चीजें मिलेंगे और रमेश जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश में पिछले 50 सालों में जो गाड़ियों की संख्या है वो एक गुना ज्यादा वा वन सेवेंटी टाइम्स वन सेवेंटी टाइम्स गाड़ियाँ बढ़ गई है पिछले पचास साल में और अगर हम इसकी तुलना रोड से, से करें तो वो केवल अब आप खुद ही देख कि ये हमारी रोड्स हैं कितनी वॉल्यबल है और कितना ज्यादा वालूम है रोड्स के ऊपर तो हमारे को जरूरत है कि हम लोग अपनी नेशनल हाईवाइए स्टेट हाईवाइए या अन्य सड़कों को भी वर्ल्ड लागू करने की जरूरत हो आपने देखा है कि दिल्ली वगैरह में मुंबई में जो है अभी बेंगलुरु में मेट्रो वगैरह चालू हो गई है तो मगर तो ये भी अभी नहीं है सिस्टम हमारा तो ये जो इस आ, टायर, टायर, टायर, टायर, टायर, टायर, इस किस्म से हमें अपने सिटीज़ सिटीज़ में में सभी टाइप का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत कर है और मैं कई बार विदेशों में मैंने चक्कर लगाया है तो मैंने हर कंट्री में ये देखा है की बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और पब्लिक जो है वो उनको आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है हमारे देश में में जो है है ये इस विषय बहुत ही हम तंग होना पड़ता है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी उत्तर भी बताया आपको कि हमारे सरकार की तरफ से रोड सेफ्टी के ऊपर निरंतर जो स्वयंसेवी से संस्थाएं हैं, एन जी है या और, और है, है, कोई इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट के हैं कोई भी है तो उनकी मदद से लगातार जो है रोड सेफ्टी के ऊपर रेगुलर प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि उसकी अवेयरनेस हमारे देश में जो है रहेगी वो फैलनी चाहिए जो कि शायद अभी नहीं है और यही कारण है कि रोड एक्सीडेंट्स हमारे देश में दुनिया भर की कंट्रीज से सबसे ज्यादा हो हैं। राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आप बता रहे हैं और इस तरह की जो आपने जो बातें बताई हैं उस पे अगर हम लोग सरकार अगर अच्छी तरह से कदम उठाए तो बहुत सारी चीजें कम हो सकती हैं इसके अलावा भी इस सरकार को और क्या करना चाहिए जिससे रोड एक्सीडेंट में होने वाले जो मृत्यु हैं डेथ है वो कम हो सके रमेश जी हमारे सरकार को तो बहुत से ऐसे कदम उठाने की जरूरत है आ, जैसे, जैसे सरकार कानून बदल व्हीकल्स वगैरह उनकी फिटनेस का प्रावधान रखें हर साल जो तो है ये ड्राइवर्स का मेडिकल करवाए तो ये इससे भी काफी फायदा होगा और कुछ चेंजेस हमारी सरकार टू व्हीलर मैन्यक्चर को भी बता सकती है जो गाड़ी में ही टू तो व्हीलर्स व्हीलर ही एक स्पीड का कंट्रोल लगाया जैसे 50-60 किलोमीटर से ज्यादा उनकी स्पीड ही ना हो और जो बड़ी गाड़िया हैं उसमें भी पुरानी हो या नई हो उनमें स्पीड कंट्रोलर्स का प्रावधान करना चाहिए और आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो सीएनजी किट लोग अनऑथराइज तरीके से लगाते हैं खुले आम लोग सीएनजी किट जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी को सीएनजी किट लगा लेते ले। हैं तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके ऊपर जबरदस्ती से जो ये लोग कर रहे हैं काम इसको तुरंत बंद करवाया और ऐसे गाड़ियों को रोड के लिए एंफिट कर कर देते हैं हैं और अगर लोग नहीं हैं तो उनका भी रद्द देना चाहिए क्योंकि तो इससे जो, जो लगता है इससे भी काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो अच्छा हाँ और आ, जो विकसित देश हैं उनमें नए नए प्रकार के जो गैजेट्स का इस्तेमाल हो रहा तो गारी गारी गारी है जो गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे अगर कोई, कोई सेम डिस्टेंस ड्राइवर तोड़ता है हाईवे पर तो ऑटोमेटिक तो स्पीड जो है वो कम हो जाती है तो इस इस प्रकार के तो जो ये जो नए नए आपके जो तो गैजेट्स हैं उनको हमारे देश में भी लाया जा सकता है इसके अलावा रमेश जी हम वहीं एक्सीडेंट के कानून को बदल करके ऐसे प्रावधान करने की मैं सिफारिश करता हूँ जैसे कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है तो 5 से 10 परसेंट एक्सीडेंट क्लेम जो है उसको ड्राइवर के ऊपर डालना चाहिए और कंपनसेशन को इतना बढ़ाना चाहिए की एक आम आदमी वहींकिल एक्सीडेंट के क्लेम करने के भुगतान के को अफोर्ड ही ना कर सकते और ये बिल्कुल तो नहीं है आज लोग एक्सीडेंट करते हैं और बिल्कुल छूट इसी प्रकार देखिए बच्चे जो है वो गाड़ी चलाते हैं तो यंग एज में वो टू व्हीलर फोर व्हीलर सीखने लगते हैं तो बच्चों को भी ये जरूरत है कि स्कूल लेवल से ही उनको इसके बारे में सिखलाई देनी चाहिए अवेयरनेस देनी चाहिए स्कूल के पाठ्यक्रम में इसको डालना चाहिए तो इससे भी काफी आ, मैं समझता हूँ कि फर्क पड़ेगा और आप देखिए ये हमारे देश में जो सड़कों का हाल काफी खराब है ट्रैफिक लाइट्स वगैरह जो है वो खराब रहती है, तो मैं इस बात की सिफारिश करता हूँ कि जो रोड टैक्स या ट्रैफिक चलानों से जो आय होती है उसको ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम या रोड्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए आपने देखा होगा सड़कों पे अच्छे से इम्पोर्टेंट रोड्स के ऊपर महत्वपूर्ण इलाकों में सड़कें टूटी टूटी हैं गड्ढे हैं महीनों गड्ढों को भरा नहीं जाता है महीनों ट्रैफिक लाइट्स को ठीक किया जाता है महीनों सी सी लगे हुए हैं वो काम नहीं करते हैं तो जो इस प्रकार का कलेक्शन होता है वो सरकार को ये चाहिए कि वो उसको इस आय से ठीक कराए और कहीं कहीं पर हमारे देश में जो इस विषय में काम हो रहा है ऐसा नहीं है कि शुरुआत नहीं हुई शुरुआत हुई है मगर बहुत ही कम जगहों पर ऐसा उसका उपयोग किया जाता है तो ऐसे बहुत से मेजर्स हैं जो तो सरकार हमारे इसको एक्सीडेंट्स को कम कर सकती है केवल जरूरत इस बात की है रमेश जी की हम हर नागरिक और हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस बात को गंभीरता से ले तो जो कि बिल्कुल भी नहीं है तो इस विषय में काफी किया जा सकता है अच्छा राजीव जी एक और बात पूछना संगम है जैसे की अभी आपने बहुत सारी बातें हमें बताई और इस हमारे देश में इसमें से क्या कुछ हो रहा है रमेश जी हमारी सरकार ने योजनाएं बहुत बनाई है और पे विचार भी हो रहा है मगर कोई खास है? वो ग्राउंड के ऊपर नजर नहीं आ रही है और ज्यादातर जो तो बातें हैं और यह प्रोग्रेस है वो फाइलों तक ही दबा हुआ है आज ही। अच्छा जैसे मैंने आपको तो अभी बताया तो मोटर वहीकल एक्ट जो तो है वो सरकार ने वादा किया था मगर वो 2014 में किया गया था मगर वो अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा और उसमें ये सुनने में आ रहा है कि जो ओरिजिनल प्रावधान सरकार ने किया था एक्ट तो में उसको काफी कुछ डाइल्यूट कर दिया गया है मतलब बहुत ही कमजोर कर दिया गया है जो स्केल उन्होंने निर्धारित किए थे चलान के उसको घटा करके बहुत ही कम कर दिया गया है तो मैं समझता हूं कि ऐसे अमेंडमेंट का तो कोई फायदा है नहीं हमको देशों के अपने देश में भी कड़े कानून बनाने की बहुत है, ताकि लोग जो है वो रोड सेफ्टी से खिलवाड़ न कर सके और हमारे देश में किसी की लापरवाही से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो उसके लिए बहुत महंगा शायद ऐसे कानून की हमारे देश, देश, देश, देश, देश, देश, देश, देश, देश में बहुत जरूरत है। दूसरा यह है कि हमारे देश में बहुत समय, समय पहले हुआ था कि नेशनल पॉलिसी को बनाया जाएगा रमेश जी आपको याद होगा अगर आपके प्रधानमंत्री जो कार्यक्रम आता है संडे कोई मन की बात इसमें उन्होंने 2015 में चर्चा की थी कि नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी को हम जल्दी से जल्दी लागू करेंगे मगर ये अभी भी लागू नहीं हो पाई है तो ये उन्होंने ये भी बताया था कि सरकार एक ऐसा कानून लाएगी जिसमें रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को कैशलेस ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाएगा तो इस विषय में भी अभी तक कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही तो पर हमारे ये जो मैंने आपको बताया इसके अलावा हमारे सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें थोड़ा बहुत प्रोग्रेस है है मगर वो इतना नहीं है। जैसे आप देखिए अभी आ, सेफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आंकड़े देखे थे जो हमारे देश में दो साल के अंदर 6000 से ज्यादा किलोमीटर जो है वो, आ, वो रोड जो है नेशनल हाईवे बनाए जा चुके हैं और रोड सेफ्टी के ऊपर भी कुछ जागरूकता के कार्यक्रम हो रहे हैं और रोड सेफ्टी के जो डाटा बेस है जैसे मैंने आपको तो ऊपर बताया था कि हमारी सरकार के आंकड़े जो है वो कम हैं जो वर्ल्ड एजेंसीज हैं उनके आंकड़े हाँ बहुत ज्यादा है तो इसका एक मुख्य कारण यह है कि शायद हमारा जो डाटा बेस है वो इतना मॉडर्न नहीं है इतना दुरुस्त नहीं है तो ऐसा सरकार सोच विचार कर रही है कि डाटा बेस को भी ठीक किया जाए और सेफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए जाए इसके बारे में भी सरकार जो है वो कुछ दिशा निर्देश बना रही है ताकि कम जो कार मैन्युफेक्चर या व्हीकल मैन्युफैक्चर की कंपनियां है वो जो है वो गाड़ी में ही जो है वो उसके ऊपर भी आजकल विचार चल रहा है कि इसको और खड़ा बनाया जाए और एक्सीडेंट में घायल होने वाले जो व्यक्ति है उनको किस प्रकार से इफिशियंट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए इस पे भी विचार हो रहा है और कुछ रोड सेफ्टी पे रिसर्च वर्क और ट्रेन मैनपावर को डेवलप कराने के ऊपर भी विचार चल रहा है कुछ ऐसे ये मेजर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि सरकार इसके ऊपर काम तो कर रही है मगर कोई ऐसा इसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं आया है पीछे हमारे रमेश जी हमारी सरकार ने नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल को गठन करने की भी घोषणा की थी जो हमारे देश में ये बताया गया था कि ये हाइस्टन और पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी होगी इस और इसी तर्ज पर सारे स्टेट्स में काउंसिल बनेगी हर डिस्ट्रिक्ट में रोड सेफ्टी कमेटी बनेगी पर इस विषय में भी जो है वो कोई खास जो है नजर नहीं आई है, है है आपने अभी कुछ दिन पहले ये ये सुना होगा हमारी सरकार ने एक अच्छी बात अनाउंस की वो ये है कि वो कि कि जो कह रहे हैं हमारे देश में 3000 किलोमीटर नेशनल और स्टेट हाईवे जो है वो तो उसका सेफ्टी ऑडिट करे तो ये एक अच्छी खबर है पीछे अभी कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश में सरकार ने कारों का सेफ्टी स्टैंडर्ड तैयार किया है गुजरात गवर्नमेंट जो है वो भी जो है रोड सेफ्टी पॉलिसी बनाने जा रही है तो लौट फेर के रमेश जी बात ये आती है कि हम लोग बात को बहुत लंबी छोड़ रहे हैं पर गांव पर कुछ नजर आता नहीं है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ की हमारी जो मोदी सरकार है वो पिछले 60 पैंसठ सालों से इस रोड एक्सीडेंट जैसे गंभीर मुद्दे पर जो लापरवाही हो रही है उसको जल्दी से जल्दी दूर करेगी और हमारी भी देश की गिनती उन विकसित देशों में होगी जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए काफी गंभीर है और जिन्होंने अपने देश में रोड सेफ्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ये स्थिति कुछ समय के बाद हमारे देश में सुधरेगी और हम जब अब आगे कभी इस विषय पर बात करेंगे तो शायद ये बताएंगे कि शायद अभी कुछ समय के बाद ये हमारे देश में इम्प्रूवमेंट हुआ है इस विषय में रमेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे भी आशा है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें जो नियम अभी लागू नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे और जितने हमारा अवेयरनेस जितना कम है वो अवेयरनेस अगर बढ़ जाता है तो भी हम बहुत सारी चीजें कम कर सकते हैं रोड एक्सीडेंट हम कम कर सकते हैं तो दोस्तों अभी यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम राजीव जी से बात करेंगे इसी विषय पर आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो तु आए तु जाए मौसम बदले ना बदले नसी ठिक ऋतु आए ठिक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसी कौन जतन करूँ कौन पाए ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसीब तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई बादल तू बरसे आंखें बरस गई दखत सुखे पर्वत आंखें तरस गई बादल सुन तो बरसे आंखें बरस गई बरस बरस नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है हम बात कर रहे हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में विशेष तौर पे रोड एक्सीडेंट के बारे में जो नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत में ये विषय आता है और काफ़ी अच्छी बातें हो रही कि कानून क्या कर रहा है सरकार क्या कर रहा है नियम क्या है फिर हम उनसे तोड़ते क्यों है क्या रीज़न है ये जो मानव आपदा है वो किस तरह से रोड एक्सीडेंट के निमित्त बना है ये भी हमने जाना आइए आगे बढ़ते हुए राजीव जी से एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि बहुत सारे आ, कभी कभी हम लोग प्राय ये जो एक्सीडेंट होते हैं अक्सर करके हम देखते हैं लेकिन रोड एक्सीडेंट में जो घायल व्यक्ति होता है उस पर किसी का भी ध्यान क्यों नहीं जाता तो इस पर सरकार क्या करती है क्या विशेष रूप से ध्यान रखती है रमेश जी ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है जी जी आ, हम सब, सब देखते तो हैं कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो वो घायल होती है या तो वो वही पर ही दम तोड़ देता दो है या जब जब पुलिस तो आती है और उसको अस्पताल तक ले जाती है तो वो जो है अस्पताल में ही तो दम दल देता है तो ये हमारे कंट्री में बहुत गंभीर विषय है और अगर हम सब नागरिक तो उसकी समय, समय पर मदद करते, करते तो शायद बच, बच सकता था तो इसमें इस इसमेंटली तो जो है ये बहुत ही खुशखबरी खबर आई है अभी 16 मार्च को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के ऊपर एक गुड समिटेंट कानून बनाया है जिसे प्रोटेक्शन ऑफ अ गुड लॉ कहा गया इसमें इस घटनाओं के विक्टिम्स को मदद करने पर, पर कोई भी है जो है है वो नहीं होगा ये, ये एक ऐसा कानूनी होने बना दिया जो जो अभी तक लोग डरते थे आ, वो बिल्कुल अब डर खत्म हो जाना चाहिए इसमें जो है खास करके उनको पुलिस के द्वारा कोई भी हेरसमेंट नहीं होगा उनको जब जबरदस्ती हॉस्पिटल में रोका नहीं जाएगा उनको कोई हॉस्पिटल वाले ये नहीं प्रश्न करेंगे कि आप बैकल बैकल का आप करके या या उनके पास कोई उनके खिलाफ कोई, कोई, कोई सिविल या ट्रिमल का केस दायर नहीं होगा तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सेफ जो है इस कानून को बना दिया है तो रमेश जी आदाश इस के आने से आप नागरिकों को रोड एक्सीडेंट्स में घायलों को बचाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए चाहिए। और, और आगे आना आगे शायद शायद इसके इस चेंज आने से शायद, ये कमी की जा सकती है और यहाँ पर आपके शोभाओं को जान आश्चर्य होगा कि अगर विक्टिम को तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाता है तो या पहुंचाया जा, जा, गर, पहुंचा, जा सके तो, जा तो में 50 डेथ की कमी आती है ये ऐसा आंकड़े बता रहे हैं तो अगर हम लोग सड़क पर होने वाले को तुरंत अस्पताल पहुंचा देते तो 50 परसेंट डेथ कम हो राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से ये जो रोड एक्सीडेंट होते हैं घायल व्यक्ति को जब बहुत जल्दी बचाने के लिए जो प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे उस पर विचार उसके जो विचार हैं वो जो बातें हैं आपने शेयर किया एक और बात है कि भारत देश के अलावा भारत देश को छोड़कर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उनमें इस पर क्या काम हो रहे हैं किस किस तरह के नए चीजें उन्होंने इसमें किया है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो एजेंसीज़ है खास करके यूनाइटेड नेशंस नेशन वो इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और अभी पहले ही यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक जनरलूशन पास किया है जिसका नाम है इंप्रूविंग ग्लोबल रोड सेफ्टी ये विश्व के सभी देशों में रोड सेफ्टी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और उन्होंने काफी इसमें सिफारिशें की हैं जिसकी सबकी चर्चा करना तो, तो, तो शायद तो दे नहीं संभव नहीं है किसी और हाँ। समय पर हम इसका पार्ट टू भी सुनाएंगे लोगों को हाँ तो हम भी तो तो आगे चर्चा तो कर करेंगे जी जी और इससे पहले दो हजार में जी यूनाइटेड नेशन ने ही एक ग्लोबल प्लान फॉर डिकेड ऑफ एक्शन सेफ्टी फूड सेफ्टी 2011 से दो तक का बनाया था अच्छा तो आप अंदाज लगाइए रमेश जी की यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के अन्य देश को लेते हैं सही बात है, है और यहाँ पर मैं आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा शॉर्ट में कि एक अभी ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2015 में जारी की गई है तो इस रिपोर्ट में एक इंटरनेशनल रोड असेसमेंट प्रोग्राम चलाए जाने की बात की गई है नहीं, नहीं। इसमें क्या होता है रमेश जी कि आ, हमारे दुनिया के बासठ देशों में तकरीबन 5 लाख किलोमीटर रोड्स को होटलों की तरह स्टार रेटिंग दी गई है नहीं, नहीं। जैसे फाइव स्टार रोड है तो वो सबसे ज्यादा सेफ रोड है और अगर एक स्टार रोड है तो वो सबसे ज्यादा जो है वो अनसे तो दुनिया के तमाम देशों में ये होड़ लग गई है कि उनकी देश की रोड्स हैं उनको तीन या तीन से ऊपर के स्टार रेटिंग लगाएं और विकसित देश जो हैं वो अपने टारगेट्स से जो है वो सेट कर रहे हैं ताकि उनके देश में नेशनल रोड सेफ्टी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सके मगर इसमें हमारे देश का कहीं नामो निशान नहीं है और कोई ऐसा सुनने में भी नहीं आया मगर मैं बगर आपको <laughs> मैं ये बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड यूनाइट किंगडम में ये एक उन्होंने प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसमें वो 90 परसेंट से ज्यादा अपनी रोड जो है वो तीन या तीन से ज्यादा स्टार रेटिंग की दो तक कर ले अच्छा, अच्छा अच्छा और नदरलैंड ने ये अपना एक टारगेट लेआउट किया है कि उनकी जो एक स्टार या दो स्टार की रोड्स है वो टोटली 2020 तक खत्म हो जाएंगी और कंट्री के अंदर पूरी रोड जो है वो थ्री स्टार या इससे अब अच्छा अच्छा तो आ, ये देखिए कितना अंतर है कैसे देश जो तो है ये लोग कर रहे हैं सही बात मगर हम एक डब्लू जो है ये भी एक यूनाइटेड नेशंस का एक एजेंसी है जिसने हमारे देश में हमारी सरकार को ये रिकमेंड किया है कि हमारी जो रोड्स अब सरकार बना रही है वो वो तीस स्टार एंड अब ही बनाए और इसपे उन्होंने बताया है कि करीब चार बिलियन डॉलर्स का खर्च का अनुमान है तो देखिए अब हमारी सरकार इस विषय में क्या क्या करती है वो हम देखेंगे। <laughs> कि हम लोग हम लोग कहाँ पर हैं और बाकी देश कहाँ पर कहा पर जा रहे हैं जी जी। इसी प्रकार एक जो अभी मैंने जिक्र किया था ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट का तो इसमें उन्होंने ये भी एक इंटरनेशनल एजेंसी है रोड सेफ्टी के ऊपर इन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं जैसे ये कहते हैं कि रोड यूजर के बदलाव बिहेवियर में बदलाव किया जाए क्योंकि तो जब तक रोड यूजर जो है वो अपनी सोच को नहीं बदलेगा तब तक ये रोड एक्सीडेंट होते रहेंगे और सरकारों को सलाह दे रहे हैं कि आप अच्छे अच्छे रोड के सेफ्टी के कानून बनाए और उसको सख्ती से आप पालन करें और आप देखिए वो लोग ये सलाह कर दे रहे हैं कि साइकिल जो हैं हमारे मोटरसाइकिलिस्ट हैं और पैदल चलने वाले हैं और ओल्ड एज वाले जो लोग हैं सड़क पर उनकी सुरक्षा जो है वो सरकार जो है बढ़ाए और आंकड़े ये रमेश जी बताते हैं कि अगर हम इन कैटेगरीज की सुरक्षा बढ़ाते हैं तो उनचास परसेंट रोड एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो बंद हो जाए बंद हो जाए राजीव जी बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं बहुत ही अच्छी बात राजीव जी आपने बताया मुझे लगता है कि कुछ चीजें हमारे स्वभाव में आनी चाहिए रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए क्योंकि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा गाड़ी हो पैसा हो लेकिन वो सुखी तब रह सकता है जब उसका स्वभाव में उसके विचारों में बदलाव आ जाए तो बहुत जरूरी है कि हम सभी को कुछ ना कुछ अंदर से अपने आप से करना होगा जैसे कि हम लोग स्पीड लिमिट भले गाड़ी में हज़ार हो सौ हो सौ किलोमीटर की हो सौ की स्पीड भी दो की स्पीड भी होती है लेकिन ये मेरा स्वभा होना चाहिए कि मुझे पचास साठ से ऊपर नहीं जाना है तो रोड एक्सीडेंट जो है बहुत कम हो सकता है इस भावना से इस विचार से तो कुछ ना कुछ हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए तो मैं आशा करता हूँ हमारे जो दोस्त इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हो सकता है कि कुछ चीजें बोर भी लगी हो इसमें लेकिन ये बहुत काम की है कि हम किसी की जान बचा सकते हैं हमारे अपने स्वभाव से हम अगर 40-50 की स्पीड से जाए तो 10 मिनट जरूर लेट पहुँच सकते हैं लेकिन हम किसी की आ, किसी को दुर्घटना में या किसी दुर्घटना के बिना हम पहुँच सकते हैं सेफली पहुंच सकते हैं सुरक्षित हम जा सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं आइए आगे बढ़ते हुए मैं अब समय कह रहा है कि अब समय हो गया है अलविदा कहने का टाइम आ गया है गुड बाय तो दोस्तों राजीव जी से जाते जाते मैं कहूंगा कि एक मैसेज जरूर कोट करें अपने सभी दोस्तों को समय भी मैं तो आपके श्रोताओं में यही कहना चाहूंगा कि हमको सबको तो जो है वो एटीट्यूड बदलना होगा ताकि हम लोग तो एक्सीडेंट से बच सके और अपनी जर्नी को सेव कर सकते हैं बाकी देखिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं कुछ कदम उठाने का प्लान किया हुआ है तो सरकार तो अपना काम करेगी करेगी मगर कम से कम हम लोग अपने को चेंज करें और अगर हम अपने को चेंज करते हैं तो शायद हम अपनी जर्नी को सेव कर सकते है ये, ये हमको चाहिए ये समय की मांग है सही बात है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ समय की मांग इस कार्यक्रम में जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि छोटी छोटी हमारी आदतों में अगर हम बदलाव करते हैं तो हम भी सुखी रह सकते हैं और दूसरों को भी सुख दे सकते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और राजीव जी को दीजिए इजाजत इस एपिसोड में बस आज के लिए इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें और भी बहुत सारी बातें आपको लेकर और भी बहुत सारी बातें लेकर हम आपके साथ होंगे हमें दीजिए अब इजाज़त बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो